लड़की और चंद्रमा के झुंड की देखभाल करती थी गर्मियों में बारह सिंगों को चलाने के लिए दूर ले जाती थी। जब सर्दी आती तो लड़की अपने घर से बहुत दूर होती थी रात के समय जब बारह सिंगों का झुंड शांत होता तो लड़की बांसुई ब जाती उत्तर में सर्दी की ठंडी रातें अक्सर बहुत अकेली होती है बूढ़ा बारह सिंगा जो उसकी बर्फ गाड़ी यानी स्लेज खींचता था उसे चुपचाप बासुरी बजाते हुए देखता था एक दिन जब लड़की बहुत देर तक बासुरी बजाती रही तो बूढ़े बारा सिंह ने एक अजीब चीज देखी आसमान में चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था जैसे जैसे लड़की बांसुरी बजाती रही चांद बड़ा और बड़ा होता गया तब बूढ़े बारा को असली बात समझ में आई चंद्रमा आसमान से अपनी स्लेज में बैठकर नीचे उतर रहा था जरा ऊपर देखो जरा ऊपर देखो बूढ़ा बारा चिल्लाया चांद वाला आदमी तुम्हें ले जाने के लिए आ रहा है तुरंत बूढ़े बारा सिंह ने स्टो में एक गड्ढा खोदा और जल्दी से उसमें लड़की को छुपा दिया अब स्टो में से सिर्फ लड़की के सिर का सफेद ही दिख रहा था तभी चांद वाला आदमी वहां पहुंचा वो अपने स्लेज से बाहर कूदा छोटी लड़की छोटी लड़की उसने कहा मुझे तुम्हारी बांसुरी तो दिख रही है पर तुम कहा चांद वाले आदमी ने छोटी लड़की को सब जगह ढूंढा ढूंढा पर उसे कहीं नहीं मुझे तुम कहीं दिख नहीं रही हो चांद वाले आदमी ने कहा मैं वापस आऊंगा फिर मैं तुम्हें आसमान में अपने साथ ले जाऊंगा उसके बाद चांद वाला आदमी अपनी स्लेज में वापिस बैठा और रात के अंधेरे में ओझल हो गया चांद वाले आदमी के जाने के बाद बूढ़े बारा सिंघे ने छोटी लड़की को स्नो से बाहर निकाला और कहा चलो जल्दी करो जल्दी से मुझे स्लेज से बांधो उस आदमी के दोबारा वापिस आने से पहले हम तुम्हारे पिताजी के कैंप में जाएंगे लड़की के स्लेज में बैठते ही बूढ़े बारा सिंघे ने उसे तेजी से खींचा स्लेज बर्फ और स्नो पर तेजी से दौड़ी जल्द ही वो छोटी लड़की के पिता के कैंप में पहुंचे तुरंत लड़की अपने पिताजी के तंबू में गई और पर वो वहां नहीं थे अरे नहीं लड़की ने कहा अब जब मेरे पिताजी नहीं है फिर भाला मेरी कौन मदद करेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा बुढ़े बारा सिंह ने कहा पर पहले मैं तुम्हें किसी अन्य रूप में बदलूंगा जिससे कि चांद वाला आदमी तुम्हें पहचान ही नहीं पाए मैं तुम्हें एक पत्थर की ओखली में बदल सकता हूं जिसे ठंडे मीट और हड्डियों को पीसने के काम में लाया जाता है नहीं लड़की ने कहा वो मुझे पहचान जाएगा या फिर मैं तुम्हें एक हथौड़े हाँ में बदल सकता हूँ बूढ़े बारा सिंह ने कहा नहीं उस रूप में भी वो मुझे पहचान लेगा मैं तुम्हें एक खंबे में बदल सकता हूँ वो मुझे खंबे में भी पहचान लेगा ठीक है बूढ़े बारा सिंह ने, ने कहा फिर मैं तुम्हें ऊनी कंबल के एक बाल में बदल सकता हूँ नहीं वो भी ठीक नहीं होगा छोटी लड़की ने कहा लैम्प हाँ मैं तुम्हें एक दीपक यानी लैम्प में बदल सकता हूँ बहुत बढ़िया लड़की ने कहा फिर वो मुझे कभी नहीं पहचान पाएगा उसके बाद बूढ़े बारा सिंह ने अपने से जमीन को तीन बार ठोका लड़की एक लैम्प में बदल गई उसी चांद वाला आदमी तंबू में दौड़ता हुआ घुसा छोटी लड़की छोटी लड़की तुम हो उसने कहा हो? और फिर उसने पलंग पर से कंबल उठाया मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं छिपी हो चांद वाले आदमी ने सब तरफ खोजा उसने तंबू के खंबों का मुआयना किया उसने कम्बल के हर बाल का बारीकी से निरीक्षण किया उसने जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा पर छोटी लड़की उसे कहीं नहीं मिली पूरे समय लैंप अपनी संपूर्ण तेजी के साथ जलता रहा और आसपास की चीजें रोशन करता रहा लैंप बहुत गर्म था शायद इसलिए चांद वाले आदमी को उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई बड़ी अजीब बात है उसने कहा मुझे पक्की तौर पर पता है कि छोटी लड़की यहीं कहीं है पर अब मुझे आसमान में वापस लौटना होगा मैं कल रात फिर वापस आऊंगा चांद वाला आदमी अपनी स्टेज में बैठ ही रहा था कि तब उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुन रही जब वो मुड़ा तो उसे तंबू के दरवाजे पर छोटी लड़की खड़ी हुई दिखी मैं यहां हूँ मैं यहां हूँ वो चांद वाला आदमी अपने सही से कूदकर सीधा तंबू की ओर दौड़ा उसने दोबारा से पूरे तंबू को छान मारा खंबों को कंबल के हर बाल को हर लकड़ी के तख्ते को जमीन के चप्पे चप्पे को पर छोटी लड़की उसे कहीं नहीं मिली इस बीच लैंप अपनी रोशनी चारों ओर बिखेरता रहा मुझे पता है कि वो यहीं कहीं है चांद वाले आदमी ने कहा पर अब मुझे आसमान में वापस लौटना चाहिए मैं कल रात फिर वापस आऊंगा चांद वाला आदमी फिर वापस अपने स्लेष की ओर गया तभी उसे दोबारा छोटी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ तंबू मेंंबू का एक एक इंच छान मारा पर छोटी लड़की उसे कहीं नहीं दिखी उस बीच लैम्प अपनी पूरी तेजी के साथ जलता रहा अंत में जब चांद वाला आदमी तंबू में से बाहर आया तब वो थककर एकदम पस्त हो चुका था लड़की को बार बार खोजने से वो कमजोर हो गया था इसलिए वो बाहर जमीन पर पड़ी नो पर पस्त होकर गिर पड़ा छोटी लड़की ने तंबू में से चांद वाले आदमी को बड़ी दयनी हालत में पड़े देखा लड़की ने रस्सी उठाई और स्नो में पड़े चांदी के कहा चांद वैसे तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए तुम्हारा संगीत इतना मधुर है कि मैं आसमान में बिल्कुल अकेला घूमता रहता हूं इसलिए अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो उससे पहले मुझे एक बार अपने तंबू में ले चलो जिससे मैं खुद को कुछ गर्म कर सकू इस समय में बर्फ जैसा ठंडा हूं तुम और ठंडे तुम्हें अब क्या भद्दा मजाक कर रहे हो लड़की ने का मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है तुम ऊपर आसमान में रहते हो वही तुम्हारा घर है तुम तंबू में रहने वाले प्राणी नहीं हो फिर कृपा कर मुझे नहीं रह सकता तो कम से कम मुझे इधर उधर घूमने दो लड़की को चांद वाले आदमी की बात पर विश्वास नहीं हुआ पर लगातार विनती करता रहा तुम मुझे छोड़ दो फिर तुम्हारे लोग मुझे रूप बदलते हुए आसमान में देख सकेंगे मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे लोगों के लिए रात में यात्रा करते समय पथ प्रदर्शक का काम करूंगा मुझे छोड़ दो तो, फिर मैं तुम्हारे लोगों को एक साल का समय मापने में मदद करूंगा पहले मैं बूढ़े बारह सिंगे का चांद बनूंगा फिर कड़क सर्दी का चांद बनूंगा फिर नवजात बारह सिंगों के शिशुओं का चांद बनूंगा फिर पहली पत्तियों का चांद बनूंगा फिर गर्मियों का चांद बनूंगा फिर मैं बारह सिंहों के सिंह झड़ने का चाँद बनूंगा फिर मैं बारह सिंहों के प्रेम का चांद बनूंगा और फिर मैं सर्दियों के मौसम का चांद बनूंगा और अंत में मैं छोटे दिनों का चांद बनूंगा उस छोटी लड़की ने चांद वाले आदमी को की बात को बहुत ध्यान से सुना पर उसे फिर भी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया लड़की ने फिर कहा फिर तुम दोबारा से ताकतवर बन जाओगे और मुझे आसमान में उठाकर ले जाओगे नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा चांद वाले आदमी ने कहा तुम मुझसे कहीं ज्यादा होशियारो हो, मैं अब कभी भी आसमान से नीचे नहीं उतरूंगा तुम मुझे बस छोड़ दो फिर मैं रात के आसमान में तुम्हारे लिए उजाला करूंगा चलो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ अंत में लड़की ने कहा उसके बाद लड़की ने चांद वाले आदमी को रिहा कर दिया उसके बाद चांद वाले आदमी ने बिल्कुल वही किया जो उसने कहा था उसने अपनी चांदनी की रोशनी स्नो से लदी जमीन पर चारों ओर पिखेरी जेनेट विंटर ने बच्चों की बहुत सी पुस्तकें लिखी है और उनके लिए चित्र बनाए उनके पति रॉजर विंटर के एक प्रिंटर है उनके दो बेटे हैं जोना और मैक्स और वे डला टेक्स अमेरिका में रहते हैं